ओम सहना पवनौ भुन सह वीर्य कह तेजस्वीतमस्वषा वह ओ शा शांति शांति योग दर्शन की इक्यावनवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है समापत्तियों के प्रसंग में उसमें वही शारध्य प्राप्त हो जाने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति अर्थात विशेष ज्ञान का प्रकाश वो जब मिल जाता है योगी को तब उसकी प्रज्ञा वह रितम भरा बन जाती है ये कल प्रसंग चल रहा था वह सत्य को धारण करने वाली हो जाती है और सत्य भी इतना उत्कृष्ट कि उसमें विपर्यास की मिथ्या ज्ञान की लेश मात्र की गंध अर्थात तो उसका अंश नहीं होता क्योंकि वैसे हम जो लौकिक प्रत्यक्ष करते हैं वहां संभावना है मिथ्या ज्ञान की और होता है लेकिन ये जो प्रत्यक्ष है और वो भी वैशारद्य होने पर अभ्यास पूरा हो चुका है उस अवस्था में अब जो प्रत्यक्ष हो रहा है अंदर ही अंदर उसको सूक्ष्म पदार्थों का उसमें विपर्यास ज्ञान नहीं होता और, और उल्टा विपरीत ज्ञान हाँ विपरीत ज्ञान विपर्यास उल्टा ज्ञान मिथ्या ज्ञान इसी को विपर्य कहते हैं तो इसी प्रकरण से संबद्ध एक प्रमाण दिया इन्होंने श्लोक के रूप में और कहा तथा उक्तम तो श्लोक दिया है आगे आगमेन अनुमान न ध्यानाभ्यास रसे प्रकल्पयन प्रज्ञा लभते योग यहां तीन बातें बताई हैं पहला आगम दूसरा अनुमान और तीसरा है ध्यानाभ्यास रस और इन तीनों प्रकारों से योगी अपनी प्रज्ञा को प्रकल्पयन प्रकृष्ट रूप से बनाता हुआ कल्प किसे कहते हैं बनाना इसको क्या बोलते हैं सृष्टि को कल्प क्यों क्योंकि रचना है ये ईश्वर की हम भी जब कोई विशेष कार्य करते हैं तो प्रकल्प बोल देते हैं उसको कि इस समय हमारा ये प्रकल्प चल, चल रहा है कोई प्रोजेक्ट कोई योजना और योगी का प्रकल्प क्या चल रहा है प्रज्ञा को बनाना और प्रज्ञा प्रकृष्ट बनाता हुआ योगी जो अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो उस अवस्था में जो उसको प्राप्ति होती है उसी को यहां कहा है अंतिम शब्दों में योगम उत्तमम उत्तम योग तो उत्तम योग क्या है ये असम प्रज्ञात समाधि क्योंकि उत्तम में तम लग गया है और तम जहां लग जाता है ये पराकाष्ठा होती है उद्वयम तमसस् परिस्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगनम ज्योति ही उत्तम वो उत्तम ज्योति है फिर अब उत्तम भी कह दिया और उसके आगे ही फिर हो जाए रह जाए तो फिर उत्तम कहां हुआ वो किसी विद्यालय में कहा जाए कि यह छात्र सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप भी लगा दिया और श्रेष्ठ भी बोल दिया तो अब उसके अतिरिक्त तो और कोई श्रेष्ठ निकल आया तो वो तो सर्वश्रेष्ठ रहा नहीं वो तो पीछे हट गया फिर इंग्लिश में भी डिग्रियां होती है ना पॉजिटिव कंपैरेटिव, सुपर तो बेस्ट यदि बोल दिया है विद्यालय के छात्रों में से ये बेस्ट है और एक उससे और निकल आया बेस्ट तो वो तो बेस्ट उसकी उपाधि छिंज जाएगी फिर वो बेस्ट नहीं है तो मेरिट में जो सर्वोपरि है वो बेस्ट कहलाएगा ऐसे यहां पर योग योग किसको कहा गया योग है समाधि <coughs> लेकिन समाधि थोड़ा व्यापक शब्द था वो पांचों भूमियों में आ गया तो वहां स्पष्ट करना हुआ कि समाधि तो पांच भूमियों में है लेकिन योग पांच भूमियों में नहीं है वो दो में ही है एकाग्र और निरुद्ध और एकाग्र और निरुद्ध में यहां इन तीन उपायों से योगी ने आगम अनुमान और ध्यानाभ्यास रस इन तीन उपायों से उस प्रज्ञा को प्रकृष्ट बनाया है तो उस अवस्था में अब जिस योग की प्राप्ति होनी है वो निरुद्ध वाला ही आना है फिर उत्तम है अगर उसे भी आगे होगा तो ये उत्तम नहीं कह सकते उसको तो योगम उत्तमम का अर्थ होगा असंप्रज्ञात समाधि को वो प्राप्त करता है अब ये जो तीन उपाय हैं इसमें कुछ ऐसा भी लोग अर्थ करते हैं टीकाकार के आगम आगम को ले लेते हैं श्रवण में और अनुमान को श्रवण के आगे मनन, मनन और अभ्यास रस को निधिध्यासन ऐसा, ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं भी लेकिन यहाँ हम प्रकरण के अनुसार देखेंगे थोड़ा ये ठीक है कि श्लोक व्यापक है ये अन्यत्र भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं अन्य प्रसंग में भी अब क्योंकि यहाँ व्यास जी ने कुछ विशेष अर्थ मन में धारण करते हुए यहाँ प्रसंग के अनुसार उद्धत किया है तो उस प्रसंग से यहां जोड़ेंगे इसको तो यहां आगम का तात्पर्य है शब्द प्रमाण और शब्द प्रमाण से हम बहुत कुछ जानते हैं हर विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता तो शब्द प्रमाण की सहायता लेते हैं विशेष करके परोक्ष जो विषय हैं। वहां प्रत्यक्ष काम नहीं करेगा वहां शब्द प्रमाण की सहायता ली जाएगी और पीछे भी आ चुका है कि योग स्वाध्यायीत योग स्वाध्याय आमनेत स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशित तो वहां स्वाध्याय और योग दो शब्द दिए हैं उन्होंने स्वाध्याय और योग यानी स्वाध्याय पहले दिया है योग बाद में है या यूं है श्लोक योगाद स्वाध्यायम ऐसे नहीं है ना स्वाध्याय स्वाध्याद योगमासी क्रम का भी महत्व होता है अब बहुत से लोग क्या करते हैं क्या करना है इन शास्त्रों को पढ़ करके अरे सीधे अपनी साधना करेंगे बस वही तो है करना अंत में वही है तो जो अंत में करना है उसी को ना करें सीधे ये क्यों शास्त्रों के चक्कर में पढ़े लेकिन ये हमारे ऋषियों के प्रमाण ये क्या बता रहे हैं किधर संकेत दे रहे हैं हम शास्त्रों को छोड़ नहीं सकते इसलिए पहले स्वाध्याय शब्द है योग बाद में है और स्वाध्याय क्या है ये आगम यही है आगम आगम प्रमाण ऋषियों के ग्रंथ और वेद ये सब आगम में आएंगे तो उस स्वाध्याय से योगम आसित और यहां भी देखें आप लभते योगम उत्तमम लेकिन योगम उत्तमम लभते उत्तम योग को प्राप्त करता है उसमें उपाय क्या बता रहे हैं कि हटा दिया शास्त्रों को सबसे पहले लिया है आगमी ने क्योंकि बिना आगम के हम किस विधि को अपनाएंगे और समाधि से पहले भी ध्यान की अवस्था आती है वहाँ चिंतन का विषय हमारा क्या रहेगा अंदर कोई सामग्री भरी नहीं हमने स्वाध्याय से हाँ। गुरु जी एक चीज मैं पूछ रहा हूँ जैसे कोई प्रैक्टिकल थल पढ़ा गुरुओं से और प्रैक्टिकल जान लिया नहीं गुरुओं से प्रैक्टिकल जाना तो गुरु कैसे बोल ये बताएंगे आपको बिना बोले या बोल करके तरीका बो, शब्दों से बोलना ना इसी को कहते हैं शब्द प्रमाण आप बचे कहा प्रमाण से आप गुरु से कहो कि एक भी शब्द नहीं बोलना बस केवल क्रिया करके दिखाते रहो मुझे गुरुओं से ये कहना कि शब्द मत बोलना मुख से बस यू ही आप क्रिया करते रहो मैं सीख जाऊंगा ऐसे हो जाएगा व्याख्या करनी पड़ती है विषय को स्पष्ट करना होता है ये भाषा ही नहीं है हमारे लिए भाष व्यक्तायाम वाची हमारे अंदर क्या भाव भरे हैं उसको व्यक्त करना है तो वाणी का प्रयोग करना ही होगा आपको योगी योगी ने कुछ ऐसे अंदर से कुछ बोल दिया तो बोला ना अंदर से हो जाता है नहीं अंदर से बोला का मतलब क्या शब्द बोले नहीं कुछ समझाएंगे आपको तो अंदर से क्या बोला भावना विचार ऐसे कुछ हो जाए ऐसे जीतने के बाद ऐसी वो संभव नहीं है वो वहाँ प्रसंग दूसरे है जहाँ इस प्रकार के वाक्य वाक्य आते हैं वहाँ उसका दूसरा अर्थ है वहाँ इस तरह से अर्थ नहीं करेंगे जैसे आप कर रहे हैं वो अर्थ नहीं होगा वहाँ पर वहां पता है उसको जो आशीर्वाद दे रहा है उसको पता है कि इसकी योग्यता कितनी हो चुकी है यह कहां तक पहुंचा हुआ है और रही बात एक सामान्य आशीर्वाद देने की तो वहां एक कामना प्रकट की जाती है अपनी आप अपनी कामना अपनी इच्छा अपनी भावना केवल प्रकट कर सकते हैं कि मेरी ऐसी भावना है क्योंकि आशीर्वाद शब्द को ही आप देखें आशी ही किसे कहते हैं वाद को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए आशीर में जो आशीर शब्द है आशी है आशीष क्या अर्थ है इसका आगह सासु इच्छायाम तो आशीष का अर्थ हो गया इच्छा अब आप देखना कितने ढंग से अर्थ खुल रहा है शब्द का आशीष का अर्थ हो गया इच्छा और वाद का अर्थ कथन तो अब आशीर्वाद का अर्थ करो क्या बना इच्छा का कथन बस इतने अर्थवर्थ हो आप सीमित अब किसी ने कोई वाक्य बोला है आशीर्वाद का तो क्या किया है उसने अपनी इच्छा का कथन तो मैं आपके सामने अपनी कोई इच्छा बता दूं तो क्या सो परिणाम निकलेगा भाई अपनी कामना बता रहा हूं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आप धार्मिक हो जाएं तो हो जाएंगे क्या ऐसे इच्छा ही तो बताई लेकिन हमने क्या किया हमने आशीर्वाद का अर्थ कुछ और ले लिया आप किसी से पूछना कोई बताएगा कि आशीर्वाद का अर्थ है इच्छा का कथन कोई करेगा ऐसा अर्थ कि नहीं ये तो सत्य वाक्य है अगर इन्होंने कहा है तो हो ही जाएगा ऐसा तो इच्छा का कथन करने से कुछ हो नहीं जाता केवल इच्छा का कथन हो रहा है और इच्छा का कथन क्यों किया उसने उससे संस्कार बनेंगे उसके रहे। यहां क्रिया रहे हैं आ रही है अब यहाँ आशीर्वाद नहीं है आप दूसरे विषय में पहुंच गए ना ये क्रिया है अब ये यह। यहाँ कथन नहीं है यहाँ क्रिया जो क्रिया होगी उसका फल मिलेगा क्योंकि वो सत्य क्रिया को ही पकड़ेगा वो सत्य विधि को ही पकड़ेगा तो फल तो मिलना ही है ये में इसके ऊपर लिखा है जो आज को जल सिंचन मंत्र है तो वाचस्पति वाचत लिखा यदा परमेश्वर वाक स्व वाकती तस् वाक, वाक जायते आ, मतलब जब परमेश्वर की वाणी के समान हम अपनी वाणी को पवित्र करते हैं तब अमोगा वाक होती है लेकिन जो है कि वो करियर करनी ही पड़ेगी क्योंकि जो अमोघा वाक बोलेगा वो सृष्टि के नियमों से भी परिचित होगा ईश्वर के नियमों से परिचित है वो तो फिर असंभव वाणी तो बोलेगा ही नहीं वो लेकिन आशीर्वाद जिसको हम कह रहे हैं हमारा प्रसंग ये है कि आशीर्वाद का अर्थ ये कभी नहीं लेना चाहिए कि सामने वाले ने जो हमें वाक्य बोला है वो हमारे जीवन में उसका अर्थ घटित हो जाएगा जिस धार्मिको भव इतना यदि किसी ने कह दिया तो तात्पर्य यही लेना है कि इसने अपनी कामना शुभ कामना कह लो आप उसको किसने अपनी शुभ कामना मेरे लिए प्रकट की है मतलब तो ये ऐसा चाहते हैं कि मैं धार्मिक हो जाऊं लेकिन धार्मिक बनने के लिए प्रयास तो आपको ही करना होगा उसने अपनी इच्छा बता दी भाई माता पिता कहते हैं बच्चों से कि हम ये चाहते हैं तुम बहुत योग्य बन जाओ हम ये चाहते हैं तो बच्चा हो जाएगा योग्य उनके चाहने से नहीं हो जाएगा ना उसको प्रयास करना पड़ेगा तो तो तो कुछ ये होता है मैं बताऊं क्या होता है? है ये होता है कुछ कि जब हमारे साथ कईयों की शुभकामनाएं जुड़ जाती हैं तो हमें पता तो लग गया ना हमें पता लग गया हमें यह पता लग गया कि हमारे साथ कईयों की शुभकामनाएं जुड़ गई ठीक है ना अब वह व्यक्ति यदि अपने जीवन में उस आचरण को नहीं लाता है जो शुभ कामनाएं और लोग कर रहे हैं तो उसको लज्जा होती है उसको लज्जा का अनुभव होगा कि देखो इतने लोग चाह रहे हैं और मैं वैसा बन नहीं पा रहा हूं अब वो बनने का प्रयास करने लगेगा तो कुछ हुआ ना और शुभ कामनाएं नहीं दी तो शांत बैठा था बस कुछ नहीं लेकिन अब लोगों ने इतना इतनी आशाएं लगा ली उससे बच्चों में भी ऐसा होता है इसीलिए की जीवन में आता है वो है कि वो आ आ कि वो यथार्थ कि आई तो तो उसने केवल कह दिया हो काम छोड़ दिया और और उधर नहीं जान के बाद तो छोड़ जी मेरठ में रह के जिसे उन्होंने एक बहन को पढ़ाया था रामाबाई को न्याय दर्शन पढ़ाया था और उसे प्रयास प्रेसर भी किया था की तुम नस्टिक रह करके नों में प्रचार करो और मैं पुरुषों में करूंगा तो बहुत जल्दी प्रचार हो जाएगा योगी होते हुए भी या ध्यान नहीं दिया होगा रमाबाई का पहले से ही शादी थी जिसको वो बनाकर के, के लाई थी अपना दोस्त बनाई थे, बताता है थे लेकिन दयानंद चाल चली थी चुंद्र बोला था की भाई शादी नहीं हुई तब दयानंद को प्रेसर दिया था कहा था तुम जो है नैस्टिक रहे लेकिन वो नैस्टिक रहने के लिए तैयार नहीं हुई थी और फिर जाकर के इतना नहीं हुए न्याय दर्शन दयानंद से पढ़ने के बाद गोवा में जाकर के ईसाई हो गई गयी लाखों औरतों को बहनों को ईसाई बना दिया दयानंद के मरने के बाद श्रद्धांजलि ने इतना तो कहा उन्हें स्वीकार किया दयानंद हीरा थे मनी थे हम ही लोहा नहीं थे कि जिस साथ रहकर कुछ नहीं बन पाए में दिया, दिया था लेकिन गुरु जी यहाँ उसके अंदर योग्यता नहीं थी नहीं थी दयानंद ने खुद को इसलिए गुरु जी हमें कारण भी थी प्रेशर भी थी आपको समझाया लेकिन नहीं होगा भाई तो इसलिए अगर हम स्वयं की योग्यता या पुरुषार्थ नहीं होगा व्यक्ति नहीं चाहेगा तो केवल शक्ति पात आदि जो विद्याएं हैं चल रहे हैं इसमें तो यह है है कि अन्यों की जुड़ जाने से हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे में व्यसन है कोई शैतान है बहुत अब मान लो घर में अतिथि आ गए मेहमान आए हुए हैं और बच्चा बहुत शैतान है लेकिन उस काल में वो अपनी शैतानी को थोड़ी देर के लिए रोकेगा रोकेगा। रोकते नहीं रोकते हैं बड़े साल। अच्छा क्यों रोक रहा है जब उसका स्वभाव है शैतानी करना तो क्यों रोक रहा है अपने को कारण उसे ये लग रहा है कि मैं शैतानी करूंगा तो ये क्या समझेंगे क्या समझेंगे इनके अंदर क्या मेरी छवि मेरे प्रति इनके अंदर छवि क्या बनेगी अब ठीक वहां घटा लोगा कि जिस व्यक्ति के प्रति बहुतों ने शुभकामनाएं व्यक्त की है बड़े बड़े सम्माननीय लोग जो उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं तो उसको भी लग जाएगी कि ये गुण यदि मैं अपने अंदर नहीं ला पाया नहीं दिखा पाया इनको तो मैं कैसे इनके सामने आऊंगा अब वो प्रयास करेगा तो ये अंतर पड़ जाता है लेकिन कहने मात्र से किसी को छो जाए यह कभी भी संभव नहीं है कि आशीर्वाद मिल गया अब हमें कुछ नहीं करना है बस हो गया काम तो गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है <laughs> आशीर्वाद हमारे साथ है बस वही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए ठीक है ना और अब तो आशीर्वाद वाली बात भी समाप्त हो रही है धीरे धीरे बस केवल आप चित्र रख लो गुरु का कमरे में और एक बार देख लो उसको सुबह को बस हो गया काम साल में एक आध बार उनके वैसे भौतिक दर्शन कराओ कोई बात नहीं वो तो भले ही आपको कुछ ना कह पाए ऐसे ना कर पाए हाथ कोई चिंता नहीं आपने दर्शन कर लिया हो गया कल्याण तो, तो इन सब बातों से समाज में इन सब जो है से समाज में बहुत बड़ी अज्ञानता फैलती जा रही है व्यक्ति शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं अब आप बताइए हमने ये पाद समाप्ति पे आ रहा है ये कहीं आया है ऐसा कि ये शास्त्रों से विमुख कर रहे हूं आपको ये स्वयं एक शास्त्र है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और फिर भी ये शास्त्रों से जुड़ रहे हैं हमें योगाय स्वाध्या, स्वाध्याय योगम कहा है यहां भी देखो आगमन तो शास्त्रों की सहायता हमें लेनी होगी वो अलग बात है कब तक लेनी होगी अरे तब तक लेनी होगी जब तक हम नाव में कब तक बैठेंगे जब तक किनारे पर न पहुंच जाए अब तो तो किनारे पहुंच जाएंगे फिर कोई बात नहीं है अब तो नाव छोड़ना ही है अगर मान लिया कर दिया अरे तो पीछे श्लोक आ तो गया कि स्वाध्याद योगित आप योग भी तो करेंगे जो बातें शास्त्र बता रहे हैं उनका प्रत्यक्ष भी तो करना है फिर क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है ना उसके कोई जानकार हो पर पीढ़ी से। तो जानकार तो, तो, तो हाँ, हो तो ठीक है सहायता हाँ सहायता लेनी होगी आपके प्रबल संस्कार हैं पीछे के तो आप आपको लाभ उतने से भी हो जाएगा प्रबल संस्कार नहीं है तो और की सहायता भी लेनी होगी ये सब काम करने होंगे जिनका उदाहरण आशीर्वाद वाले देते देखते हैं प्रहलाद वगैरा ध्रुव वगैरह वो व्यक्ति पूजन संस्कार उनकी है उनकी आगे बढ़ चुकी थी इसलिए हाँ वहाँ किसी ने वाकई बोल दिया हा? तो वो तो उनके अंदर था पहले तो से ही तो कोई नहीं बात नहीं अठारह दिन वर्ष अच्छा कर लिया आपको अठारह अच्छा दिन वर्ष अच्छा याद हो जाएगी तो पॉसिबल तो नहीं है संस्कार था उसका बादल मान लो आकाश में आ रहे हैं काले काले घने बादल आ चुके हैं अब किसी ने कह दिया वर्षा हो जाए वर्षा होने लगी तो अरे देखो इसने वर्षा करा दी अरे वहां तो पहले से ही सारा बन चुका था वातावरण तो किसी के अंदर ये योग्यता है और वही हमने बोल दिया शब्दों से संयोग ऐसा बन जाता है कभी कभी तो करिए इनके कहने से ऐसा हो गया ये जो कथा है ना योग हाँ, होता है ऐसा जैसे आजकल हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर स्वयं ही कंप्यूटर सिखा देता है धीरे-धीरे <laughs> मोबाइल स्वयं सिखा देगा मोबाइल आप एक एप्लीकेशन निकाल लेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सब विधियां आने लगती हैं तो ऐसे योगा योगी विधि अगर गुरु गुरु ऐसी पढ़ लिया नहीं वो ठीक है विशेष ज्ञान तो यदि कर हाँ, विशेष ज्ञान होता है अभ्यास जैसे हाँ। आपने थोड़ा वो ध्यान को पास में बता पा, आप लगे रहोगे ना तो हाँ। क्योंकि क्योंकि बताने वाले भी आपको विधियां बता सकते हैं शब्दों से व्याख्या कर सकते हैं लेकिन एक अनुभूति वाला कार्य वो तो दूसरा नहीं करा सकता आपको अनुभूति स्वयं ही होती है वो स्वयं करनी होती है उसका लिए से अपने आप अध्ययन करके जो योगी तो आगमेना आगम की अत्यंत आवश्यकता दूसरा उपाय दिया अनुमानेना क्योंकि आगम के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी है और बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो हम बिना अनुमान के उनको नहीं जान सकते अनेकों ऐसे अवसर आते हैं जीवन में जहां अनुमान की हमें आवश्यकता होती है व्यवहार में हम बहुत ज्यादा अनुमान का प्रयोग करते हैं सभी प्रमाणों का करते हैं लेकिन अनुमान अगर हम प्रयोग की दृष्टि से देखें अनुमान तो अनुमान प्रमाण व्यापक है तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि संतुष्टि हमारी किस प्रमाण से होती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्य। आएगा उसमें अलग अलग रूप से इनका महत्व है और न्यायदर्शन में आपने पढ़ाई था पीछे कि हमारी जिज्ञासा कहां जाकर के शांत होती है प्रत्यक्ष पर जाकर अनुमान का प्रयोग करने के बाद भी आगे लिखा है बहुत अब वो और जानने की इच्छा कर रहा है तो बढ़ेगा उधर को धुआं जहां से आया था उधर को जाएगा और वो देखेगा अग्नि को जाकर के अब उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी तो इस तरह से अनुमान के द्वारा अपने हम ज्ञान को प्रकृष्ट बना रहे हैं क्योंकि ये तीनों जो उपाय हैं ये घटेंगे प्रज्ञ प्रकल्पयन प्रज्ञा को प्रकृष्ट बनाना इसके साधन हैं ये तीन तो आगम है अनुमान है ऐसे ही आगे शब्द आया अभ्यास रस तो ये तो प्रत्यक्ष हाँ। ये थोड़ा विचारणीय शब्द है यहां रस का अर्थ हम आदर ले सकते हैं एक आदर है ध्यानाभ्यास ध्यान, क्योंकि ध्यान में प्राय करके जब कुछ समय करते करते और उसमें सफलता नहीं दिखाई देती है तो साधक को निराशा होने लगती है अरुचि हो जाती है और यहां तक कि शास्त्रों में अश्रद्धा हो जाती है यू ही सब लिख मारा है होता कुछ भी नहीं है ऐसा हो जाता है और इसीलिए इन्होंने प्रारंभ में ही देखो सावधान किया था कि सू दीर्घ काल नैरंतरीय और सत्कार सत्कार शब्द डाला है उसमें वहां सत्कार का भी यही अर्थ है कि हमारी श्रद्धा उसके प्रति होनी चाहिए हम कुछ काल के लिए मान लें ऐसा ये स्वयं निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा हमें मानना चाहिए कि भाई इन्होंने कहा है तो सत्य है और बढ़े उसमें आगे और धैर्य रखें दीर्घ काल तक करना है निरंतरता लानी है तो ध्यान का अभ्यास अभ्यास शब्द का इसीलिए प्रयोग किया है तो उसके प्रति आदर तो उस क्रिया से भी प्रज्ञा प्रकृष्ट बनती है अब यहां जो ध्यान शब्द है ये इसमें क्योंकि यहां प्रसंग चल रहा था समापत्तियों का और समापत्ति समाधि है पीछे आई चुका है सूत्र वितरक विचारण अंदास्मिता रूपानुकमा संप्रज्ञात वह समाधि की ही व्याख्या है संप्रज्ञा समाधि बोलते हैं इनको और समाधि और ध्यान ये दोनों योग के पारिभाषिक शब्द हैं तांत्रिक शब्द हैं इनका इसी शास्त्र में जो अर्थ किया गया है तो प्राय उसी अर्थ को लेते हैं तो जब यहां पर समाधि का समापत्ति का प्रसंग चल रहा है और उस अंतिम बिंदु पर आकर के प्रज्ञा को प्रकृष्ट बनाने की बात आ रही है और उसमें ये केवल ध्यान पे आके रुक जाए और असंप्रज्ञा समाधि साध्य की दृष्टि से वहां उसको बता रहे हैं कि ये प्राप्त होना है बाद में और संप्रज्ञा समाधि का नाम न बोलें तो ऐसा हो सकता है क्या क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि में संप्रज्ञा समाधि ही ले जाती है हमें संप्रज्ञा समाधि में जो अंतिम साक्षात्कार जो जीवात्मा अपना करता है और वहां कहा गया है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वित्रिष्णियम उससे भी तृष्णा हटा करके और पर वैराग्य को ला करके तब योगम उत्तमम तो इस तरह से यहां ध्यान शब्द का अर्थ हम कैसे करें फिर क्योंकि ध्यान को कहा गया तत्र न था ध्यानम तो वो तो पीछे हैं अभी काफी तो, तो, तो यहां ध्यान, ध्यान शब्द का अर्थ समाधि है हाँ, गुरुजी सांग ने ध्यान ना ध्यान हाँ और हम भले ही सांख्य तक न जाएं इस शास्त्र में भी अब ये शास्त्र दो पर टिका है पतंजलि और व्यास दोनों को मिला करके हमारा ये योग शास्त्र पूरा हो रहा है अब दोनों को देखें हम कि इन्होंने क्या किया है इन्होंने कैसे कैसे प्रयोग किया है और इन्हीं के यदि प्रमाण मिल जाते हैं तो ये प्रमाण प्रबल होते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं फिर अंत साक्ष्य और अंत साक्ष्य मिल जाता है तो फिर बाहर नहीं भागना पड़ता हमें जब अंदर ही प्रमाण मिल रहे हैं ये ठीक है कि योग और सांख्य आपस में एक दूसरे के पूरक हैं समान शास्त्र कही जाते हैं ये जैसे न्याय और वैशे हैं ऐसे ही योग और सांख्य हैं लेकिन पहले हम योग में ही देखें सांख्य बाद में देखेंगे तो यहां योग में दो स्थानों पर एक स्थान पर व्यास जी ध्यान शब्द का अर्थ समाधि ले रहे हैं एक स्थान पर पतंजलि स्वयं पतंजलि तो सूत्रम ही बोलेंगे ना भाषा तो इनका है नहीं तो एक स्थान पर स्वयं पतंजलि ध्यान शब्द का अर्थ समाधि ले रहे हैं और पूरा प्रमाण है इसमें और भी स्थल आ सकते हैं जैसे आप तीसरे पद का विभूति पद का जो प्रसिद्ध सूत्र है बड़े जिसकी व्याख्या है छब्बीसवां सूत्र उसको निकालिए भुवन जानम सूर्य संयमान इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है देखा होगा आपने तो इस व्याख्या में आप अंतिम अनुच्छेद को निकालिए काफी लंबी व्याख्या है जो अंतिम अनुच्छेद है पैराग्राफ उसमें देखिए नहीं यहां से तत्र अच्युता है यहां से जो पैराग्राफ अलग अलग प्रकार से लोगों लो ने छाट लिए हैं तत्र मिला अर्थात एक दो तीन चार पांच चार पांच पंक्तियां पीछे को आ जाए तत्र अच्युता मिला नुँ। अब यहां देखिए आगे तत्र अच्युता यह अलग अलग प्रकार के लोगों को बताया जा रहा है तो अच्युत की व्याख्या इन्होंने की है वो कौन से होते हैं कहा सवितर्क ध्यान सुखा नुँ। नुँ। सवितर्क ध्यान सुखा सवितर्क ध्यान का सुख जिन्होंने ले लिया है ठीक है ना ध्यान शब्द आ रहा है ये लेकिन सवितर्क क्या है ये अगर कोई कहे कि नहीं यहाँ तो कुछ दूसरा अर्थ है यहाँ वो नहीं लेना है विचार है नहीं वो कोई कहे लगे ये नहीं लेना है आ, कोई आग्रह करने लगे कि नहीं इसका तो हम और अर्थ कर लेंगे हम समाधि अर्थ क्यों लेंगे इसका तो चलो ठीक है मतलब जरा और बढ़ना है थोड़ा सा आगे फिर शुद्ध निवास विचार ध्यान सुखा अब कहां तक बचेगा दूसरा कहां तक बचाएगा अपने को अब यहाँ विचार आ गया उधर वितर्क आ गया इधर विचार आ गया थोड़ा और आगे बढ़ना सत्याभा आनंद मात्र ध्यान सुखा अब ये किधर की ओर संकेत कर रहे हैं ये शब्द पहुंच सब गए ना आ, और शब्द क्या प्रयोग किया इन्होंने ध्यान तो अब क्या आप इसका अर्थ लोगे तत्व प्रत्येक तनता ध्यानम ये नहीं होगा ना तत् प्रत्येक तानता ध्यानम कैसे अर्थ करेंगे यहाँ पर हम यहां स्पष्ट दे रहे हैं कि सवितर्क और सविचार और आनंद और क्या है ये ध्यान अर्थात समाधि अर्थ में इन्होंने यहां प्रयोग किया है और ये प्रयोग यू ही नहीं हो जाता आप स्वयं देखिए कि जहां तत्र प्रत्येक तनता ध्यान जो सूत्र है जो प्रत्येक एक तनता को ध्यान बता रहा है उससे ठीक अगला समाधि का सूत्र है क्या है तदेव अर्थमात्र निभाषम अब ये तदेव शब्द क्या कह रहा है उस का वही यानी तद एव वही ध्यान वही ध्यान समाधि है वही। वही तो आप सूत्रों की शैली देख लीजिए तद एव यानी थोड़ा सा ही अंतर है बहुत निकटता है जिसको हमने ध्यान कहा है वही बस अर्थमात्र रह जाना चाहिए तो वही ध्यान समाधि है एक तो सूत्रों की यह शैली दूसरा स्वयं पतंजलि ने ध्यान शब्द का अर्थ समाधि लिया है अब आप चौथा पाद देखें क्या है पहला सूत्र चौथे पाद का पहला सूत्र क्योंकि विभूति पाद के बाद में विभूति पाद में सारी सिद्धियों का वर्णन है विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन है और विभूतिपाद में सिद्धियां जब इतनी सारी बता दी गई तो फिर प्रश्न ये उठा कि क्या यह सिद्धियां जो विभूतिपाद में बताई हैं, और विभूतिपाद में जो बताई हैं सिद्धियां यह संयम से हैं सारी सब संयम जन्य हैं, और संयम क्या है धारणा ध्यान समाधि ठीक है यह संयम जन्य है संयम से उत्पन्न है अब संयम में समाधि शब्द भी आ गया ठीक है तो समाधि से उत्पन्न है आप यूं भी कह सकते हैं तो क्या ये सिद्धियां इसी प्रकार से होती हैं कि और भी कोई उपाय है इनके तो उसका प्रथम सूत्र जो है दिया है चौथे पाद में कि जन्म औषधि समाधि कितने हो गए उपाय पांच इन पांच प्रकार से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं उन पांच प्रकारों में तीसरे पाद में सिद्धियां बताई गई हैं वो इन पांच में से एक प्रकार की है कौन सी समाधिज समाधि से उत्पन्न अन्य चार प्रकार की वो यहां नहीं है योग में लेकिन होती वो भी है ठीक है जन्म से अब जन्म से का तात्पर्य क्या है संस्कार पीछे के हैं बहुत प्रबल है हाँ, और ऐसी ऐसी शक्तियां ये सिद्धि है क्या वास्तव में शरीर और इंद्रियों की सामर्थ्य का बढ़ जाना इसी का नाम सिद्धि है तो जन्म से ही किसी की शरीर इंद्रिय की सामर्थ्य बहुत प्रबल है हैं? बचपन में ही कितने प्रबल संस्कार देखते हैं बच्चों के कभी कभी तो ये क्या है जन्म जा, जन्मजात सिद्धि अथवा विभिन्न प्रकार के औषधियों का सेवन करके ये भी सब नियम के अंतर्गत ही आएगा औषधियों गुरु जी पारा अगर खेचित हो जाए उसका खेचरी मुद्रा होती सिद्धि होती है अगर अगर सिद्धि कर लिया जाए, उसको हाथ में और उनका प्रयोग करके हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लेते हैं विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और फिर कहा तप विभिन्न तपो के द्वारा भी अपनी सामर्थ्य इंद्रियों की और शरीर की बढ़ाई जाती है तो जन्म औषधि मंत्र मंत्र भी आया है मंत्र जाप करके गिरजानंद जी के आता ही है उनके विषय में कि गायत्री मंत्र का कितना जाप करते थे जल में खड़े होकर के और कितनी मेधा को उन्होंने अपना तीव्र बना लिया मंत्रो कौन सा मंत्र होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है मंत्रों का प्रकृति से कोई संबंध नहीं है आपकी योग्यता ही संबंध है कि आप कितना उसके भाव को अर्थ को समझ पा रहे हैं वो उस पर निर्भर है क्योंकि मंत्र जाप का अर्थ है वही लेना है ये ध्यान रखना है सदा तथ जप अर्थ भावनम ये सदा ध्यान में रखना है यहां शब्द मात्र का उच्चारण से तात्पर्य नहीं है आप संख्या की दृष्टि से भले ही बढ़ा लें कि हमने एक, एक लाख बार जब कर लिया एक बार कर लिया इतनी बार बोल लिया तो संख्या का महत्व नहीं है हम उसके अर्थ पर उसके चिंतन पर अपने को कितनी देर टिका पाए एक कितने समय तक रह पाई उस पर निर्भर है एक बात में तो में ने, ने में अब तो करके आप डॉक्टर गुरु जी उन्होंने प्रैक्टिकल तो बहुत ने क्या यंत्र लाया था वो बोले कि एक मंत्र बोलो तो तो मंत्र बोले वो, वो जो है कि कुछ गायत्री मंत्र तो तो बोला और कई मंत्र जो मैं जब करता था लेकिन जब ओमन मत शिवा बोला बोले मैं कई बार उन समय बोल देता हूँ तो बहुत दूर तक तो आरोप तो वो बता रहे थे की ऐसे हम अगर जो है कर प्रे कौन सा मंत्र से हमारी जो है, तो तो में है अगर उस मंत्र की हम जाप करें सिद्धि करें में तो जल्दी सिद्धि मिलेगा सफलता मिलेगा क्या रहने अब ये सब विचारणीय विषय है ये इनका वर्णन ऐसे कहीं शास्त्र में तो नहीं मिलता मित्र ऐसे है कुछ ऐसे मंत्र है उस मंत्र का पाठ मंत्र कर रहे उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है उसके खिलाफ ही नहीं तो, तो यहाँ जो है कि जन्म औषधि मंत्र तप ये तीन चार उपाय बताए फिर अंत में कहा समाधि समाधि से उत्पन्न सिद्धियां उनका वर्णन इसलिए नहीं किया ज्यादा विशेष के पीछे आई चुका है सब तीसरे पाद में लेकिन अब इन समाधियों में थोड़ा अंतर दिखा रहे हैं और अंतर दिखाते दिखाते आप छठे सूत्र को निकालिए इसी पाद का चौथी बात ध्यान, ध्यान अनाशयम बस इसी को कह रहा था मैं अब यहां सूत्र है तत्र ध्यानजम अनाशयम तत्र कुत्र ये जो पांच प्रकार की जो सिद्धियां है। हैं जो सिद्धियां जन्म से औषधि से मंत्र से तप से और समाधि से उत्पन्न हैं इनमें जो ध्यान से उत्पन्न है ध्यानज ध्याना जायते ध्यानजो ध्यान से उत्पन्न है समाधि वो कैसी होती सिद्धि ध्यान से उत्पन्न ध्यानजम वो कैसी होगी अनाशयम आशय से रहित कर्माशय से वासना वासना रूपी आशय से रहित ये उससे रहित होगी अब यहां ध्यान शब्द किसको बोल रहा है जन्म से उत्पन्न को या औषधि से उत्पन्न को या मंत्र से उत्पन्न को या तप से या समाधि से भी भी। अब हो गया ना स्पष्ट तो समाधि कि यहाँ ध्यान शब्द समाधि अर्थ में ही है ध्यान जम का अर्थ करेंगे समाधि से उत्पन्न भी बड़ा स्पष्ट बोल दिया पंच विधम निर्माण हाँ उन्होंने स्पष्ट बोल दिया मंत्र तपा समाधि अब उन्होंने उन्होंने समाधि शब्द लिया नहीं लिया तदेव ध्यान जम चित पांच का नाम लेकर के और यदेव यदे वो ध्यान जमस्ती आशय राग आदि प्रवृत्ति आशय यही हमारे जो अविद्या की जो संस्कार होते हैं वासना रूपी संस्कार ने खोला आशय आशय राग आदि प्रवृत्ति राग आदि जो प्रवृत्तियां हैं है। क्योंकि अन्य जो चार प्रकार से सिद्धियाँ प्राप्त की है योगी किसी व्यक्ति ने इंद्रिय और शरीर की सामर्थ्य को बढ़ा लिया है ठीक है लेकिन वो व्यक्ति उनकी प्रवृत्तिया आपको अविद्याग्रस्त दिखाई दे सकती हैं, लेकिन समाधि से जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएगा ज्ञान को बढ़ाएगा तो वो इन प्रवृत्तियों से हट जाएगा राग आदि से ये अनाशय है ये बात तो समझ जाएगी हाँ। इन चारों से मंत्र से औषधि से उनमें अविद्याग्रस्त रह सकता है व्यक्ति हाँ, है हाँ सब काम हो सकते हैं है। है। लेकिन समाधि जो सिद्धि होगी, वो वास्तव में और भी भी योग भी का मुख्य का कार्य क्या है, है। अविद्या को नष्ट करना अविद्या को नष्ट करना इसको क्षीण करना इसको तनु करना यही तो सारा योग का लक्ष्य है तो अन्य जो चार प्रकार से समाधिया मिलती है वो इस क्षेत्र में नहीं आती उनमें हमारा जो आशय है वो अनाशय नहीं होता वो साशय रहेगा उसमें रहेंगी ये प्रवृत्तियां अविद्या की अविद्या नष्ट नहीं होती उसमें तो कहने का तात्पर्य ध्यान अभ्यास ध्यानाभ्यास ध्यान शब्द यहां ये समाधि अर्थ में तो ही है, ही है। तो इस तरह से आगम के द्वारा अनुमान के द्वारा आप कहेंगे समय तो आया ही नहीं यही तो प्रत्यक्ष है।, है यही प्रत्यक्ष है लेकिन ये प्रत्यक्ष सामान्य प्रत्यक्ष नहीं है ये समापत्ति वाला प्रत्यक्ष है क्योंकि यहां जो फल बता रहे हैं आगे के योगम उत्तमम लभते ये हमारे जो अन्य प्रत्यक्ष होते हैं इनसे वो योग नहीं प्राप्त होने वाला है वो समापत्ति रूपी प्रत्यक्ष से हम उत्तम योग को प्राप्त कर पाएंगे असम को प्राप्त कर पाएंगे सामान्य इतना तो है जैसे समाधिक समाधानम जो हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं लोग तो उसमें भी हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है आग लगी थी लगी यहाँ नहीं हमें संदेह रहेगा नहीं देखे तो समाधान तो वहां भी हो जाता है अब जैसे हम सांख्य में देखते हैं तो वहाँ दो सूत्र ऐसे आए हुए हैं ध्यानम निर्विषयम मन के ध्यान किसे कहते हैं मन का निर्विषय हो जाना और विषय क्या होता है जिसको आलंबन कहते हैं और आलंबन क्या है बीज तो बीज रहित को क्या बोलते हैं निर्बीज तो निर्वीज नाम है असंप्रज्ञा समाधि का तो वहां भी ध्यानम निर्विषय मना ये असंप्रज्ञा समाधि को कह रहे हैं संप्रज्ञा की बात छोड़ दो आप ध्यान तो बहुत पीछे उठ गया अगर हम योग का पारिभाषिक ध्यान लेंगे हाँ। तो वो नहीं वो तो संप्रज्ञा तक पहुंच गए निर्विषय मन वृत्ति निरोध हो चुका है हाँ। तो ध्यानम निर्विषय मन एक और सूत्र आता है रागोप रागोपहतिर ध्यानम रागोप रागोपहतिर ध्यानम।, रागो ध्यानम राग का नष्ट हो जाना उपहति क्या है विनाश उसका उसे कहते हैं ध्यान अब रागोप हतिर ध्यानम राग का नष्ट हो जाना ये राग तो उपलक्षण मात्र है जब राग हटेगा द्वेश रह जाएगा क्या यानी कि सारी अविद्या ले लोगा अविद्या के संस्कार सारे नष्ट हो जाना ये ध्यान है तो ध्यान रागोपहतिर ध्यानम अब यहां कोई कहे कि नहीं हम वो प्रत्येक तानता में भी और वहां भी धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो अविद्या क्षीण होने लगेगी लेकिन अगला सूत्र हम देखते हैं जब इसी के आगे रागो भातिर ध्यानम के आगे तो और ज्यादा स्पष्ट बात हो जाती है अगला सूत्र प्रश्न ये उठाया कि रागो बहती ध्यानम राग का नष्ट हो जाना अविद्या का नष्ट हो जाना यह ध्यान है लेकिन ध्यान ये प्राप्त होगा कैसे इसका उपाय क्या है तो उत्तर दिया वृत्ति निरोधात् तत्सिद्धि अब क्या रह गया इस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है वृत्ति निरोध से और यहां वृत्ति निरोध किसको कहा जा रहा है इस योग में योग्त वृत्ति निरोध और योग किसे कहते हैं समाधि को हो गया स्पष्ट तो सांख्य में तो ध्यान समाधि अर्थ में ही है तत्सिद्धि ये उसी आगे का सूत्र है रागोपहते रागोपहति ध्यानम के आगे तो ये सब प्रमाण है इसमें इसलिए यहां ध्यान का अर्थ समाधि तो ध्यान अभ्यास रसेन है त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा में तीनों उपायों से अब प्रज्ञा हमारी प्रकृष्ट बन रही है और उसके बाद जो है अनुमान थोड़ा सा स्पष्ट अनुमान अनुमान प्रमाण है ये हम लिंग से लिंगी का ज्ञान करते हैं और सर्वत्र प्रत्यक्ष संभव नहीं होता है तो बहुत सी बातें अनुमान से जानी जाती हैं और वो भी ज्ञान हमारी प्रज्ञा को प्रकृष्ट बनाता है क्योंकि अनुमान प्रमाण भी शुद्ध ज्ञान कराता है अनुमान का अर्थ वो नहीं है जो हम लोग में ले, ले लेते हैं अंदाजा वो अर्थ नहीं है इसका और लोक में आपको इसी अर्थ प्रयोग में मिलेगा गुरु गुरुजी बहुत बार अंदाजा गलत होता है इसीलिए किसी के विषय में <coughs> अंदाजा लगाकर के उसको हम सही है, गलत है नहीं चाहिए। तो वो अनुमान नहीं है ये ये अनुमान यथार्थ ज्ञान कराने वाला है निश्चित ज्ञान कराने वाला है और अनु इसी लगाते हैं कि प्रत्यक्ष के बाद ही होता है ये प्रत्यक्ष की सहायता रहती है इसमें आपने लिंग का प्रत्यक्ष तो किया ही है और उससे पहले भी लिंग लिंगी का भी प्रत्यक्ष किया है लेकिन कई स्थलों पर हम उसी का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं क्योंकि अनुमान के भेद है वहां तो दृष्ट अलग से भी है फिर सामान्यतो दृष्टि में किसी एक हमने गुणगुणी का संबंध देख लिया और अन्यत्र भी हम उसको घटाते हैं लेकिन वहां आवश्यक नहीं है कि हमने गुण-गुण गुणगुणी दोनों को देखा है लेकिन और जगह देख लिया था जैसे वहां गति का दिया है उदाहरण न्याय दर्शन में आदित्य की गति किरणों की गति लेकिन प्रत्यक्ष तो हमने कभी देखी नहीं ऐसे परंतु औरों को देखा है कि ये व्यक्ति कल वहां था आज यहां है और अन्य पदार्थों को गति करते हुए देखा है तो सामान्य तो दृष्टि ये अधिक व्यापक बन जाता है फिर तो इन सब से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है हमारी प्रज्ञा प्रकृष्ट बनती है उत्कृष्ट बनती है और उससे उत्तम योग प्राप्त होता है तो यह है रितम भरा तत्र प्रज्ञा अब इतना कहकर के भी इनको संतोष नहीं हुआ यह ठीक है कि रितम भरा शब्द दे दिया रितम एव विभर्ती ये भी बता दिया लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो समापत्तियों के समापत्तियों में जो प्रत्यक्ष हो रहा है और उसे जो प्रज्ञा है उसका नाम रितम दिया गया लेकिन है तो ये प्रत्यक्ष ही और प्रत्यक्ष हम लोग में भी करते हैं समाधि अवस्था में नहीं है तब भी तो हम प्रत्यक्ष करते हैं व्यवहार में तो प्रत्यक्ष तो यहां भी हो रहा है तो उस प्रत्यक्ष में और इस प्रत्यक्ष में क्या अंतर है हा तो आगे जो सूत्र आ रहा है ये इसी प्रज्ञा की विशेषता को बताने वाला है रितम प्रज्ञा की विशेषता तो सूत्र पहले व्यास का ये अनुक्रमणिका है सा पुनः सा सा कौन रितंभर। यही रितम उसकी और विशेषताएं तो सूत्र बोलेंगे श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत् प्रज्ञा शब्द दोनों के साथ जोडेंगे श्रुत प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा प्रत्यक्ष को लिया नहीं कि प्रत्यक्ष को तो समझाई ही रहे हैं। तो प्रत्यक्ष को समझाने के लिए अन्य दो प्रमाणों को लिया तो आगम प्रमाण से जो ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है उसे कहेंगे श्रुत प्रज्ञा सुनकर के पढ़ करके ये पढ़ना भी इसी में आता है पढ़ना। आगम प्रमाण में केवल शब्द ही नहीं होता है ये पढ़ते हैं हम अध्ययन जो करते हैं ये भी इसी के अंतर्गत आएगा तो श्रुत प्रज्ञा ये बनी और अनुमान से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उसे कहेंगे अनुमान प्रज्ञा तो इन दोनों की अपेक्षा इन दोनों से अन्य विषया यह अन्य विषय वाली होती है इसका विषय अन्य होता है यही रितंभरा जो विषय जिस विषय का ज्ञान हमने श्रुत प्रमाण के द्वारा किया जिस विषय का ज्ञान अनुमान प्रमाण से हुआ वो विषय इसका नहीं है इसका अन्य ही विषय है अन्य विषया तो अन्य विषय कहां तक ले जा रहे हैं तो कहा विशेष अर्थत्व इससे हमें विशेष अर्थ का बोध होता है और वह विशेष अर्थ श्रुत से या अनुमान से कभी भी संभव नहीं है कभी संभव नहीं है इसलिए रतंभरा प्रज्ञा ये अन्य विषया अन्य विषय के कारण से ये विशिष्ट है ये श्रुत और अनुमान से काफी ऊंची है और इसीलिए सारी विद्या सारा आगम शास्त्र इसे क्या क्या कहा गया अपरा विद्या अपरा विद्या है। और अपरा विद्या का अर्थ क्या हुआ जो परा नहीं है जो श्रेष्ठ नहीं है लेकिन निंदा नहीं है विद्या की है ये निंदा नहीं है ये बल्कि और साधन के रूप में इसको मानते हुए इसकी प्रशंसा भी कह सकते हैं लेकिन यहां जो बात कही जा रही है कि परा की दृष्टि से अपरा है ये आप किसी स्थान के विषय में किसी वस्तु के पदार्थ के विषय में और दूसरों से पर्याप्त व्याख्या सुन लें हम्म या मोटे मोटे शास्त्र पढ़ लें जो उसका डिटेल दे रहे हैं पूरा विशद वर्णन खूब पढ़ लें और प्रत्यक्ष न हो उसका और एक व्यक्ति ने उसका प्रत्यक्ष कर लिया है एक ने शास्त्र पढ़ के उसके विषय में कोई फल है कोई स्थान है हैं और उसके शास्त्र शास्त्र में उसने उसके विषय में पूरा पूरा वर्णन कई कई बार पढ़ लिया और एक ने उसको प्रत्यक्ष भी किया हुआ है किसका ज्ञान उत्कृष्ट है? है कहने का तात्पर्य जो ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है वो विषय भिन्न होता है और जो ज्ञान श्रुत से और अनुमान से होता है वह विषय भिन्न होता है धुएं को देख करके आपको ज्ञान हो गया अग्नि का हो गया हो गया ना ज्ञान अच्छा एक आपको ज्ञान हुआ एक सीधा वहीं से आ रहा है जहां आग लग गई है वो आपके पास आया और वो आपको बताने लगा आपने कहा पता मुझे भी है वो मैंने धुंआ देख के पता लगा लिया था कि आग लग गई है आपने कहा पता मुझे भी मुझे क्यों बता रहे हो लेकिन जो आपको पता है और उसको पता है अंतर है दोनों में नहीं है, अंतर है, अंतर है। तो आपने कहा बहुत अंतर है है ना क्योंकि प्रत्यक्ष करके आ रहा है वो हाँ, कितनी लगी है कैसी लगी है क्या जला है और हमें कुछ भी नहीं हमें तो पहले इतना पता है, आग लग गई है बस तो अनुमान की निंदा नहीं है ये अनुमान की सामर्थ्य ही इतनी निंदा नहीं है ये जितनी सामर्थ्य उतना काम अनुमान ने पूरा कर लिया और आपने न्याय में पढ़ाई था कि अनुमान सामान्य ज्ञान करा करके निवर्तते ये चला गया काम पूरा हो गया उसका सामान्य ज्ञान करा दिया उसने और यही उसका कार्य है बस इतना ही है किसी व्यक्ति से आपको जानकारी ले रहे हैं अब जानकारी ले रहे हैं भाई जितनी जानकारी अब आप उससे और प्रश्न करें और प्रश्न करें वो क्या कहेगा अंत में भाई देखो मेरी मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया और जानकारी करनी तो किसी और के पास जाओ किसी के उदाहरण आता ना गुरु जी कहानी आती कि एक पंडित गुरु अपने के साथ की विद्या की घाट हाँ हाँ तो से दूसरी ओर जाकर के चेड़ो सही अपना कूद पड़ा सब डूबने लगे मल्ला दौड़ के बजाय मतलब पंडित कैसे यहाँ पर तो ला रहे थे तो गहरा बोला हम लोग तैरने की विद्या सीख रहे थे तो सीखा मतलब पुस्तक मिल गई <laughs> तो प्रत्यक्ष की बराबरी कोई प्रमाण नहीं कर सकता लेकिन साथ में फिर यह भी आपको वाक्य सुनने को मिलेंगे के अल्पम ही प्रत्यक्षम, हाँ। अल्पम ही प्रत्यक्षम।, हाँ। अल्पम ही प्रत्यक्षम। हाँ। और अन्यम अप्रत्यक्षम प्रत्यक्ष बहुत थोड़ा है, है? और अप्रत्यक्ष अर्थात बहुत है, है। बार हम अल्प प्रत्यक्ष को देख करके जो हम उसी आधार पे अनुमान लगा लेते हैं वो कई बार बहुत गलत होता है प्रत्यक्ष देखा हुआ भी कई बार जो है वो अलग अर्थ देता है। घटना सुनाते हैं जैसे कि एक व्यक्ति अपने साल भर के गर्भवती पत्नी को छोड़ करके 25 साल में जब आता है रात को तब उन्हें 25, 22 साल के लड़के को सोते हुए देख करके तलवार निकाल देता मारने के लिए लेकिन फिर तलवार के घेरे में तो है ही है कोई दिक्कत नहीं फिर जलाकर देखता है ठोकर मार के बताया तुम्हारा वो कह रहे पिताजी का प्रणाम करो उन्हें ना पिता देखा ना उन्हें बेटे को देखा तो प्रत्यक्ष अल्प होने पर भी इसका महत्व तो कम नहीं है भले ही अल्प है ही अच्छा इस पृथ्वी में मिट्टी अधिक है कि सोना अधिक है और महत्वपूर्ण कौन है <laughs> तो कीमती वस्तु मूल्यवान वस्तु अल्प होती है है ना कंकड़ पत्थर बहुत मिल जाएंगे आपको हीरे कम मिलेंगे उपस्थिति <laughs> कम एक और धान चलता है एक और धान चलता है जैसे कोई जैसे आपने कहा ना आरी समझ वाली बात कि ये प्रवचन सुनने लोग कम आते तो हैं क्या आपकी दुर्दशा हो रही है आप विचार नहीं करते तो क्या उत्तर देते हैं, में दे हैं।, हैं कि मखिया अधिक है कि भौवरे तो क्या उत्तर मिलेगा और मखिया कहाँ बैठती है और भौवरे कहा बैठते हैं तो हमारे ये श्रोता गण ये भंवरे हैं इनको फूल चाहिए और आप जिस भीड़ की बात कर रहे हैं वो मक्खिया हैं, उन्हें गंदगी चाहिए वो ठीक है गंदगी में जा रहे हैं सोने की दुकान में भी बहुत कम लोग जाते हैं सब्जी मंडी में ज्यादा तो, <laughs> तो ज्ञान की पराकाष्ठा जाकर के प्रत्यक्ष पर ही होती है वो अल्प होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है तो ऐसी है ये रितंभरा प्रज्ञा विशेषार्थत्व। गुरु जी ये क्या थोड़ा जैसा है कि अल्प, अल्पम ही सा प्रत्यक्ष। तो कहते हैं यू ये गुरु जी इस दिस, दृश्य दृष्टि से, से कहा गया होगा क्यूँकी जो प्रत्यक्ष जो है अल्पम बहुत थोड़े भाग का हमारा जो है न्याय उठाया है बहुत थोड़े भाग का तो विशेष लेकिन उस सारा उसी का आधार पर लेकिन है बहुत थोड़ा है बहुत थोड़ा जैसे शरीर तो प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन हम बोलने वाली ताकत आत्मा अप्रत्यक्ष तो लेकिन अप्रत्यक्ष होते हुए भी जो है वो विशेष ऐसे सृष्टि में परमात्मा अप्रत्यक्ष है, है लेकिन है उसकी विशेषता हाँ। और इस रूप में भी है कि हम जो वैसे देखें कि हम जानते कितना है और जो नहीं जानते हैं वो कितना, वो कितना है कभी कल्पना करके देखा है हम जो जानते हैं वो कितना मनुष्यों को ही ले लो हम कितने मनुष्यों को जानते हैं आप गिनती करते रहो करते रहो हजार तो तो दो हजार पांच हजार अब नहीं जानने वाले गिनती करो। अब ऐसे देखो कि हम जैसे वृक्ष खड़ा है सामने हम उसको देख रहे हैं अब वृक्ष को देख रहे हैं और हमने कह दिया कि वृक्ष हमारे लिए प्रत्यक्ष हो गया लेकिन विचार तो करें कि वृक्ष का कितना भाग हुआ है प्रत्यक्ष वो थोड़ा सा बस कितना भाग छिपा हुआ है वो बहुत अधिक है लेकिन जीवात्मा अणु है ये अगर चूहे को प्यास लगे तो कितना पानी पिएगा वो दो <laughs> भी कहते हैं कि मूषिकाजलि मूषिका की अंजलि में कितना पानी आएगा <laughs> लेकिन मूषिका तो कहेगी भाई मेरी अंजलि पूरी भरी हुई है आ, पूरी तो भरी है लेकिन है कितना ये तो हम किसी और दृष्टि से देख रहे हैं कितना है लेकिन उसके लिए वही पर्याप्त है और परमात्मा कहा कि रसो वही सह वो रस है आनंद से परिपूर्ण है लेकिन आनंद से परिपूर्ण होने पर भी हम जब उसके आनंद को लेते हैं तो कितना लेते हैं जितने हम हैं जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना लेते हैं और उतना लेते हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है अल्प होने पर भी बिंदु मात्र होने पर भी पर्याप्त है उपनिषद में है रसो वही सह रसम ही लब्धवा आनंदी भवती अब समुद्र में मछली घूम रही है समुद्र में मछली घूम रही है और मछली को प्यास लगी तो पानी कितना है समुद्र में बहुत मछली अपनी प्यास बुझाने के लिए कितने पानी का प्रयोग करेगी जरा सा अब वो क्या कह रहे मैं ये बचा हुआ पानी तो पी नहीं पाई इसी से दुखी होती रहे प्यास तो बुझ गई अब उसे क्या दुख सता रहा है कि पानी तो बहुत शीष रह गया ये तो मैं पी ही पाई कोई नहीं तृप्ति हो चुकी उसकी तो बहुत थोड़े से ही वो प्रत्यक्ष वाली बात बता रहा हूं प्रत्यक्ष का जो क्षेत्र है वह अत्यंत थोड़ा होने पर भी हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है आ, आ, और वो पर्याप्त है क्योंकि हमारी सामर्थ्य ही इतनी है और वो स्थिति बनती है आकर के रितम भरा प्रज्ञा में कुछ महत्व तो है अच्छा और देखें आप शब्द है रितम भरा सत्य को धारण करने वाली अब आप विचार कीजिए कि सत्य अधिक होता है या असत्य अधिक होता है ये बात वैसे पीछे कई बार हो चुकी है दो बड़ दो सत्य उत्तर कितने हैं एक असत्य कितने बनेंगे दुरीतानी पर दुरीत कितने हैं बहुवचन दुरीतानी और भद्र में कौन सा वचन है भद्र में कौन सा वचन है एक वचन एक वचन? ये सब क्या संकेत हैं ये हाँ, भद्र से थोड़ा, थोड़ा। उसी थोड़ा तो ये रितम भरा ऋत को धारण कर रही है तो ऋत तो अल्प होता ही है कोई बात नहीं है लेकिन अल्प होने पर भी वह ऋत ये श्रुत अनुमान से बहुत आगे निकल चुका है ये आप सारे जीवन किसी वस्तु के विषय में वर्णन सुनते रहे सुनते रहे कभी प्रत्यक्ष का अवसर ही नहीं मिला तो कोई उससे ज्ञान आपका प्रखर नहीं हुआ है। बहुत से व्यक्ति इसी उसमें रहते हैं कि हम तो विदेश घूम ही नहीं पाए, पाए। वर्णन तो सुन लिया की हाँ ऐसा है वैसा है ये है वो है लेकिन जाने की ललक बनी रहती है क्यों उससे तृप्ति हो ही नहीं सुनने ये है सुनने मात्र से हाँ वो है लेकिन कह रहा हूं मैं कि प्रत्यक्ष जब तक हमें न हो जाए तब तक श्रुत्र अनुमान मात्र से तृप्ति नहीं होगी वो होगा तो थोड़ा ही इसलिए अपरा विद्या बहुत है अपरा विद्या शब्द शास्त्र बहुत है लेकिन पराविद्या क्या उत्तर दिया पराया तद अक्षरम अधिगम्य ते कितना है केवल एक अक्षर मात्र उसको जानना है वो अक्षर वर्णन नहीं है वो अक्षर क्या है परमात्मा ब्रह्म है और ब्रह्म कहेंगे ब्रह्म तो बहुत बड़ा है कैसे जानेंगे हम उसको तो ब्रह्म बड़ा है कोई चिंता की बात नहीं है बड़ा होने पर भी वो सर्वत्र एक जैसा है थोड़ा भी हमने जान लिया उसको तो जैसा हमने जहां जाना है वैसा ही सर्वत्र है वो क्योंकि अन्य पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं अब आप कहीं घूमने गए किसी स्थान पर किसी पर्वत पर किसी सुरम्य स्थान पर तो आप बारी बारी से इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे ऐसा नहीं होता कि हम थोड़ा सा देख लिया कि सारा ऐसा ही है क्योंकि सारा ऐसा होता ही नहीं है अंतर है लेकिन ब्रह्म ऐसा ही है सारा नहीं तो ये मंत्र नहीं आता वेदा हम पुरुषम महंतम वो तो फिर जीवात में कहेगा मैं कहा तो जान पाया थोड़ा सा जान पाया था मैं तो ब्रह्म तो बहुत है लेकिन थोड़ा जान करके भी घोषणा कर रहा है कि मैं ब्रह्म को जान रहा हूं वेदा हमेतम पुरुष हाँ वहां दूसरा तात्पर्य है वहां यदि कोई यह घोषणा करता है कि मैंने ब्रह्म को पूरा पूरा का मतलब कि उसकी व्यापकता से सापेक्ष है वो कि पूरा पूरा जान लिया है तो समझो वो नहीं जाना यश्या मतम तस् मतम मतम यस्य न वेद अविज्ञातं विजानताम विज्ञातम अविजानताम इस तरह से तो यह है श्रुतानुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय विशे वाली विशेषार्थ होने के कारण से आगे इसका भाष्य कल को देखेंगे प्रणोधनी ओ